तद वैराग्या दोष विचक्ष कवल्यम इसका सूत्रार्थ हो गया तब तो भाष्यकार कहते हैं यदा अस्य एवं भवती जब इस योगी के अंदर इस प्रकार से सर्वाधि सर्वज्ञित के प्रति भी वैराग्य हो जाता है तब क्लेश कर्म क्षय सत्व से अयम विवेक प्रत्यो क्लेश और उसे कारण कर्म दोनों कक्षय होने पर सत्व का एक विवेक जन्य विन स्थिति जब हो जाती है तब सत् पक्ष लेना सत्व भी क्या है हमारे यहाँ हे पक्ष डरा हुआ है इसलिए एक सर्वाधि और सर्वज्ञता से विशिष्ट जो सत्व है वह भी हे कोटि में के सामर्थ्य हो गया बुद्धि तत्व में सामर्थ्य आ जाए कि आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त का नाम की सिद्धि है सर्वाधि रूपी सिद्धि प्राप्त हो गया लेकिन वह सिद्धि भी वह भी हे कोटि में है क्यों पुरुष अपरिणाम शुद्ध अन्य सत्वात क्योंकि सत्त से भी अलग है पुरुष जो अपरिणामी है अत्यंत शुद्ध है एवं इसलिए ही इस जो योगी के अंदर तत्व विरजमान ऐसा योगी है वो ततः पूर्वक्त का नामक सिद्धि से भी विरक्त हो गया है जो योगी उसके ज्ञान क्लेश बीजानी शब्दशाल बीज कल्पानी कैसे हैं उसके क्लेश और का बीज जितने भी हैं वो उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार से दग्ध दग्धशाली बीज कल्पना जैसे गेहूं वगैरह है इसको बोते हैं तो फसल होता है उसको भून दो भूना हुआ वो सारा चीज वो बीज समर्थ नहीं होता प्ररोह के लिए था तथा इस व्यक्ति योगी के अंदर जो क्लेश के बीच की अविद्या थी वह भी नष्ट भूनि बीच के समान हो जाएगी अतव अप्रसव समर्थानी जन्म देने में समर्थ आगे फिर दोबारा जाति भोग आदि फल को देने में समर्थ नहीं होगा ता मनसा इसलिए उनके साथ उन बीजों के सहित तो मनसा प्रत्यक्ष गच्छन थी सहमनसा वे अपने आप न सोते नहीं ये मन से चित सब कुछ खत्म हो जाएगा तेषु पुरुषः भूमते जब वे लीन हो जाते हैं तब यह पुरुष दोबारा तापत्रय को प्राप्त नहीं करता तापत्रय कौन है आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि जैविक जो दुख है उनको दोबारा प्राप्त नहीं करेगा तदेषा गुणा नाम मनसी कर्म क्लेश पाक, नाम, नाम, पुरुष पुरुषस्य आतंक गुण कैवल्यम् पुरुष पुरुषका कैवल्य है। जो गुणों का आतंतिक वियोग हो जाना गुणों का जो है अनादिकालीन अविद्या के कारण से ही उत्पन्न जो संयोग था दृक का दृश्य के साथ जो संयोग था उसका वियोग हो जाता है वितरस वियोग होना ही कैवल्य है ए तेम गुणा मनसी कर्म क्लेश स्वरूप अभिव्यक्ता नाम जो आज तक आपके चित्त में कर्म क्लेश और फल के रूपण अभिव्यक्त हुआ करता था कौन ये सत समाप्त गुण इनका चरित्थ ना? वे अब चरितार्थ हो गए होने से प्रति पुरुषस्य पुरुष से आत इसलिए पुरुष के प्रति इनका प्रतिप्रसव प्रति मान प्रलय सती इनका लय जब हो ही गया इनका नाश हो ही चुका है अतवा अब पुरुष को आतंत गुणों के साथ वियोग हो होना से वह पुरुष को केवल प्राप्त हो गया तदा सर्व प्रतिष्ठा इसी अवस्था में कही जाती है यह योगी अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है ताल स्वरूप प्रतिष्ठा का स्वरूप क्या है चितिशक्ति रेव पुरुष केवल चैतन्य स्वरूप है और कुछ नहीं वर्तमान जड़ चेतन संबंध गुण में रूप देख रहा हूं ना इसके दृष्टिकोण से कहा जा रहा है केवल चैतन्य स्वरूप है इन्हें ना समझो चैतन्य रूप गुण वाला आत्मा है फिर गड़बड़ हो जाएगा चिटिशक्ति शक्ति शब्द इसलिए बोला मैंने स्वरूप चैतन्य रूपम में तो चैतन्य गुणवान ऐसा उल्टा अर्थ तो नहीं लेना है इसे शक्ति रेव इसलिए निर्ग निष्कर्ष निकला कि विभिन्न सिद्धियों का वर्णन करते करते करते दिखाया वे सिद्धियां यद्यपि समाधि में बाधक है उत्तरो उत्कृष्ट होता हुआ आपके लिए मोक्ष का भी कारण बन सकते हैं निर्भर होता है आप उस सिद्धि से विरक्त हो रहे हैं या उस सिद्धि में आसक्त हो रहे सिद्धि से वैराग्य हो जाए तो वही सिद्धियां आपके लिए मोक्ष में उपयोगी बन जाएंगे और सिद्धि से विरक्त नहीं होते हैं सिद्धियों में आसक्त तो करके सिद्धियों का इस्तेमाल करोगे सिद्धियों के माध्यम से कमाओगे अन्य प्रकार से जो है अनेको च पैसा ही कमाने नाम के लिए भी करते हैं लोग है ये? प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसलिए अनेकों कारण हो सकता है इनका उपयोग अभी इनका उपयोग न करने पर ये मोक्ष का साधन होते हैं उपयोग करने पर ये बाधक हो जाता है इस विषय में आगे की जो बृद्धांड को परिषद के मंत्रों को भी दे रहे हैं किस कारण में योयम वायश महानो यम विज्ञान मह प्राणेश तस् शे वशी सर्व ईशान सर्वस्याधिपति स न साधना कर्मण भूयान नो एव अ साधना कनीयान येष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिष भूत पाल एष से विधरणा बता रहे कि ये वो स्थिति में पहुंचा हुआ योगी ये, ये योगी का है ये वह योगी सब आयश महान अज आत्मा हम सब महात्मा है सारी दुनिया महात्मा है वास्तव में तो महान आत्मा दोनों का संबंध हो गया महान कौन है महात महाक्ष महान बनता है मैंने महातत्व का आत्मा के साथ संबंध हो जाने पर जो जीव भाव उसी का नाम महात्मा सब अच्छा महात्मा हुए कि नहीं हुआ अब आप भले अपने आप में रूढ़ कर लो हम महात्मा है तुम गृहस्थी हो अरे नहीं सब महात्मा है कि सभी का महातत्व आत्मा के साथ जो सभी के अंदर क्या हो रखा है अपने तो स्वरूप का महातत्व के साथ संबंध हो चुका है आते हुए सभी महात्मा है अच्छा महातत्व के साथ संबंध ना हो इस आत्मा का तब अब केवल आत्मा है तब अब महात्मा नहीं है, है ब्रह्मविद महाब्रह्म भवति नहीं बोला ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, आत्मित आत्मय भवति, आत्मित महात्मा भवति, ऐसा नहीं है और महात्मा गड़बड़ शब्द है हम लोगों को सब लोग जो महात्मा कह रहे हैं ना यही कहना चाह रहे हैं वो तुम अज्ञानी हो आप महात्मा हैं, मैं आप महान अज्ञानी हैं, क्योंकि आपका महत्व का आत्मा के साथ संबंध है संबंध है तो आप अज्ञानी हैं, इसलिए महात्मा शब्द यदि प्रयोग होता है तो गाली है वो नहीं? आपको अज्ञानी करे और आप खुश हो रहे बताओ नहीं शब्दार्थ तो तत्वार्थ में जाओगे तो ऐसा एक शब्द ऐसे ही लगेगा आपको लोक में अन्य अर्थ में रूढ़ हो चुका है इसलिए बड़े खुश होते हैं उस अर्थ को लेकर ले करके उसका वास्तविक शब्द का में जाओ वह महत्व गुणवाचक नहीं है तत्वाचक है। महान है गुणवाचक भी होते ना ये व्यक्ति महान है महान ये गुणवाचक तो न प्रयोग करते महान अस विशेषण विशेष भाव कर देंगे तब अलग बात है वो महात्मा अच्छा शब्द है यदि वो शब्द आपके लिए प्रयोग हो रहा है तो ठीक है ना अरे महं असो आत्माचा च न करते महं आत्माचा बस समार्ध समार्द समाज कर देंगे तो हो जाएगा महात्मा मैंने अज्ञानी समाज का अंतर करने से अर्थ का ही आकाश पाताल का फर्क हो जाता है व्याकरण वगैरह पढ़े रहने से लाभ होता है ना समझ में आती है क्यों बोल महान अज आत्मा महान है अज होता हुआ आत्मा महान के साथ संबंध हो गया कौन यो यम विज्ञान है प्राणेश कौन जो वह यह इस विज्ञान में आदि का अभिमान करता हुआ जीव भाव में स्थित प्राणों में व्यवहार करता हुआ रहने वाला ये अंत हृदय आकाश जो इस हृदय के भीतर आकाश के तुल्य होकर के भाव में स्थित है तस्वीं शेत उसी हारदा काश में सोया हुआ है सर्वस्वी लेकिन फिर भी सर्वस्वशी सर्वस्व सर्वस्व अधिपति ही मिला ना सभी का अधिष्ठान है वो सभी को जानने वाला है वो, सब का वो अपने वश में रखने वाला है वो क्योंकि भूत जयी हो गया इंद्रिय जयी होने के बाद मिला ये सब सिद्धि अदय वो सर्वस्वशी हो गया सर्वस्व ईशान हो गया सर्वस्व अधिपति हो गया उस ईश्वर भाव में स्थित योगी को भले पुण्य पाप के को द्वारा कोई फल नहीं मिलता सन्ना साधुना कर्मना भुयान नोवा असाधुना कन्यान वह तो पुण्य कर्मों को करने से बड़ा नहीं हो जाता पाप कर्म करने से घटता कुछ नहीं उसका क्योंकि जब ईश्वर भाव में स्थित हो गया वह पुण्य पाप से असंबद्ध होकर रहने लग गया। सर्वेश्वरा उस अवस्था में ये योगी सर्वेश्वर है ये भूताधिपति है भूतों का पान करने वाला यही समस्त धर्म शास्त्रों के मर्यादा का धारण करने वाला है इस सृष्टि के मर्यादा को धारण करने वाले सेतु विधरण शव प्रयोग का योगी का स्व महान विशोगा नामक का ऐश्वर्य कालीन वर्णन कर दिया इसलिए वर्णन कर रहे हैं ये इससे भी हमें विरक्त होना जरूरी एवम इच्छा तो दात प्रस्तुति सामने आत्मा पश्यति सर्व आत्मा पश्यति नैनम पाप्मा सर्वमपापमानं सर्व पापम तरदी नैनम पाप्मा तपदी सर्व पापम पाप विरजो अभिचिकित्स ब्राह्मणो बती ब्रम्हलोक सम्राट अब इससे विरक्त जब हो गए तो कैवल्य में कैसा हो जाता है यही ईश्वर भाव अलग अब कैवल्य भाव में कैसे होता है भाव को प्राप्त भी कैसे करता है ईश्वर भाव उठ करके तो उसके लिए बताया एवं शांत हो शांत होता है वह किसी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करता चंचल होता है ना वही छोटी सी बात को बड़ी बना करके जो है काम निकालता है लाभ उठाने की कोशिश करता है जानदा थोड़ा है करता थोड़ा है बताता बहुत है ताकि दुनिया हमको माने अब पोल पट्टी खुलेगा तो क्या होगा सोचता नहीं है? इसी बड़ा कठिन काम है शांत होना ही कठिन काम उसके बाद परतह, दांत समाहितो, भूतवा, ऐसा और क्या देखेगा सर्व सिद्धि को त्याग करके आत्मनि एव आत्मान पशी अपने में अपने आप को ही देखता है किसी भी अन्य को अपने वृत्ति का विषय बनाता नहीं इसको को हम लोग क्या कहते हैं वेदांत में अखंडाकार वृत्ति इसी को यहाँ योगशास्त्र में पौरुषेय प्रत्यय नाम से बलकार प्रत्यय प्रत्यय ऐसे शब्दों से हुआ है ऐसा करने से क्या हुआ सर्व बसती जो कुछ भी है सबको अपने ही समान देखता है सब कुछ आत्म रूप में नहीं दिखता है उसको आत्म तो तो ना कुछ भी नहीं देता अतएव अब उसको पाप कष्ट नहीं देते नैनम पापमा पाप उसको जो पकड़ता नहीं है बल्कि वो स्वयं पापों से तर जाता है सर्वम पापमान तरती इसे पाप तपाता भी नहीं है बल्कि ये सगल पापों को तपाने वाला हो जाता है विपाप हो क्योंकि पाप रहित है विरजाह अविचिकित्सा संशय रहित है, रज रहित है चंचलता के रहते पाप रहित है वह ब्राह्मणो भवती वह ब्रह्म ही हो जाता है एस ब्रह्म लोक का तो यही है ब्रह्मी लोक ब्रह्म रूपी प्रकाश है ऐसा ने सम्राट जनक को उपदेश दिया था ये दोनों अवस्थाओं का वहां उपदेश मिलता है अच्छा कहते ठीक है ये तो कैवल्य हुआ लेकिन कैवल्य तो बहुत दूर है मालूम तो पक्का है नहीं ऐसा वर्णन किया है इस वर्णन के मुताबिक तो लगता है कैवल्य हम लोग उनसे बहुत दूर में इसलिए उसको पाने के लिए जो सीढ़ियां है थोड़ा उनके बारे में बता दो ये रास्ते का पहचान हो तो भटकाव हो नहीं होएगा ना रास्ता सही सही मालूम हो आपको तो आप भटकेंगे नहीं अब जो स्थान मालूम है कहाँ जाना है लेकिन रास्ता सही सही मालूम नहीं तो भटक भटक करके पूछते पूछते परेशान होकर के पूछना पड़ेगा और पता है कि नहीं हो पाएगा इसी वजह से कहते हैं हैं उसकी जो है, जो विभिन्न वो थोड़ा ज्ञान हो जाए हमें तब तो हम अपने आप को देख लेंगे हम हैं और आगे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये कुछ हम समझ पाएंगे इसलिए उन भूमियों का वर्णन करते हैं और किस तरह से लोभ लालच भी आ जाता विभिन्न स्तरों पर हिन्न स्तरों पर आपको लोभ लालच देने वाले आएंगे और आपको कहेंगे भैया करो आप वृत मत हो आप वृत्त मत होइए सीधा नहीं बोलते हैं मत होइए आप ग्रस्त हो जाइए ऐसे कोई नहीं बोलता लेकिन बस माया ला के फेंक देते हैं अब बाबा साहब नाचते फिर कैसे होता है देवता किस प्रकार से उसका आह्वान करते हैं सब वर्णन करते हैं स्थानीम संगणम पुनर पुनर्निष्ट प्रसंग्रणे जब सिद्धियां मिलती है तो उस सिद्धियों के अभिमानी जो देवता आदि होते हैं ना वो अनेक प्रकार से आते हैं देवता ही आ जाएंगे कोई जरूरी नहीं आजकल देवताओं को आने की जरूरत तो नहीं कल वो जो तो डॉलर आ जाते ना डॉलर और डॉलर आने से आदमी पास हो गया खत्म तो वो आ जाते आकर के क्या करते हैं उनके आने पर आपके दो काम नहीं करनी चाहिए संग नहीं करना समय नहीं करना संग और स्मय इन दोनों का आकरणम क्यों तो क्यों करने से क्या होता है पुनर्निष्ट प्रसंगा संग और समय करने से दोबारा अनिष्ट की प्रसंग हो सकती है स्वयं विस्तृत रूप भाषार कहने जा रहे हैं इसलिए हम उसी में देखेंगे चतवार खलवमी योगी प्रथम कल्पिक मधु भूमि कहा, कहा। प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीय इस अंतिम सीढ़ियों में पहुंचा हुआ व्यवस्था में चार कोटि के योगी हैं एक का नाम है प्रथम कल्पिक दूसरे का नाम है मधु जो पहले सुने तीसरे का नाम है प्रज्ञा चौथे का नाम है अधिक्रांत भावनी के वर्णन करते हैं पहला वाला प्रथम कल्पिक कौन है वो तक उनमें से जो पहला है प्रथम अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति पहले का लक्षण कर दिया पहला जो प्रथम कल्पिक कहा जाता है योगी वो दो चीजों से विश्क पहचान है एक तो अभ्यासी है अभ्यासी ऐसा है एक दिन भी यदि अभ्यास नहीं होता है तो उसको ऐसे लगता है कि हमारा जीना ही बेकार कईयों को तो एक दिन भंडारा नहीं मिला तो समझ अपने आपको साधु ही नहीं है क्या है साधु ऐसे मानने वाले हैं ना मूड। तद्भत यहाँ पर योगी जो अपने अभ्यासी इतनी रहती है एक दिन भी जितना समय है उस समय में मिनट भी घटराना पसंद नहीं उसको ऐसा अभ्यास होना चाहिए निरंतर कहीं भी जाए कहीं भी रहे कैसा भी रहे किसी भी अवस्था में किसी भी दशा में किसी भी देश में किसी भी काल में वह कभी अपने अभ्यास का विचार नहीं करता वो प्रथम कल्पिक है न अभ्यास ही केवल कर रहे ऐसी बात नहीं साथ में प्रवृत्त मात्र ज्योति जिसका अतीन्द्र ज्ञान केवल प्रवृत्त होता है अतीन्द्र ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है सदा वह इन लौकिक विषयों के साथ इंद्रिय संबंध करता हुआ भोग में लोलुप्त नहीं हो सकता लिप्त नहीं हो सकता उसकी विवेक शक्ति इतनी जागृत रहती है सदा वह अतीन्द्र ज्ञान में ही लगा रहता है स्वाध्याय क्या है यह अतीन्द्रिक ज्ञान है इनके ही इसमें विचार में लगा रहे है। ये सब अती विषय की चर्चा हो रही है तो केवल अतीन्द्र ज्ञान ही उसका प्रवृत्त होता है और जो सेंद्रीय ज्ञान है ये उसके लिए बिल्कुल प्रवृति इष्ट नहीं है जिसको सेंद्रीय ज्ञान में प्रवृत्ति है रुचि होता है समझो अभी वो योगी ही नहीं है प्रथम कल्पित सर्प वाला नहीं निम्न को टीका है इसलिए प्रवृत्ति में रुचि ये बनाओ वो करो वैसे करो मेरा नाम होना चाहिए दुनिया में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए दुनिया पर प्रवृत्ति में लगा रहे और प्रथम कल्पित नहीं है उसको सेंद्रीय प्रवृत्ति में अरुचि और अत ज्ञान मात्र प्रवृत्ति हो साथ साथ निरंतर अभ्यास हो वह स्थिति योगी का प्रथम कल्पिक योगी कहाता है दूसरा जो योगी है मधुभम में क्या होता है ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय तो पूर्व सिद्धियों वाला है साथ साथ उसका रित्बर प्रज्ञा भी होनी चाहिए भूतों पर जय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ वह रितम भर प्रज्ञा वाला होकर के बाकी लक्षण वही जोड़ो वह अभ्यासी भी रहेगा अत इंद्र ज्ञानवान भी रहेगा सदा वो भी लक्षण इसे जोड़ेगा लेकिन अभी इसने भूत जय पाया नहीं इंद्र को पाया नहीं है उसको पाना चाहता है लेकिन उसका कितना है, सदा रितम सत्यम भरति भरा प्रज्ञा सत्यमेव कहा गया प्रज्ञावान होकर जो सदा अतिद्रियों का प्रयोग करने वाला ज्ञान से प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति होता है वो हो गया आपका दूसरा मधु तीसरा वो है प्रज्ञा ज्योति जो की कैसा है वो भूतेन्द्र जी तृतीय भूतों पर विजय पालिया इंद्रियों पर विजय पालिया और साथ में क्या है सर्वेश भावितेश भावनीय चुत रक्षा अच्छा बंध कृत कर्तव्य साधना दिमान लिया वह भूतेंद्र जी यही इतना नहीं ये प्रज्ञा जो तीसरा जो स्थिति वाला है उसके अंदर सर्वेश भावितेश भावनीय च क्षाबंध कृत कर्त कर्त्तव्य सागरतावान होता है वो भावित क्या है निष्पादित निष्पादित क्या है उसके द्वारा भी भूत इंद्र हो चुका है इंद्र जय ये उसके द्वारा निष्पादित भावित है उनमें भी उनको लेकर क्या करता है वो ज्ञात परिचित परचित्त परिचित ज्ञान परचित प्रवृत्त होकर के वो देख लेता है इसके साथ संघ करना उचित है अपनी साधना में जो सहयोगी है, बस उससे ही संबंध रखना चाहता है बाकी से वो बिल्कुल माउंट रहेगा कुछ नहीं बोलेगा दूर रहेगा जाए कोई टपक कोई व्यवहार नहीं करेगा इस तरह का व्यवहार कर देगा या तो ताकि अगला भाग जाए है ना कहीं इसलिए देखे योगियों की कहानी सुनते पत्थर मारते थे वो ग्रह मारते थे वह तो जानते थे अरे गृहस्थी बेकार आते हैं हमारे दिमाग खराब करें हमको भी घसीटेंगे उसी में इसे पत्थर मार मार के भगा दिया कोई ऐसे जाते दुनिया भर गाली देना चालू कर देंगे हाँ खूब गालियाँ देते हैं ताकि कोई आवे नहीं पास और जो उनको भी छूट देते हैं जो बिल्कुल आते हैं उनको भिसा दिया सेवा दिया चलो उनको गाली नहीं देती तो पागल नहीं है ना ये पागल होते सबको गाली देना चाहिए है? वो पहचान लेते नहीं ये जो सही है सेवा करने आता है चला जाता है मेरा दिमाग नहीं खाता है हमारे साधन पूरा सहयोग दे रहा है उसको तो बड़ा प्रेम से हाँ आओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं और दूसरा कोई भी आता है उसको तो देख गाली और भगा दे तो ऐसे से विचित्र साधक होते हैं और वो समझ में नहीं आते आदमी को क्यों ऐसा कर रहे है क्योंकि जानता है अगला जो है महाकूड़ा जाने इसके गंध खराब है उसके फल नहीं चाहिए वो पास में आएगा तो खराब अपने तो कोई जाने की इच्छा ही नहीं है जाता ही नहीं है वो कोई पास भी आ जाए तो भी ठीक नहीं है। दूर रखना चाहता है। वो स्थिति वाला होता है वो कहते भावितेश भावितो में कृत रक्षा बंध भावितों में कृत रक्षाबंध वाला होता है कृत रक्षा में आयती कृत होता है विषय उनके आयत वशीकृत रहेंगे अपनी मर्जी से संबंध करेगा नहीं करेगा उचित और नीचे समझे करता है परिचितों के साथ संबंध और भावनीय भावनीय कौन है कौने? आगे सिद्धि मिली वा नहीं विश्व का दि विश्व का जो, जो भावनीय सिद्धि है प्राप्णी सिद्धि भावी जो भविष्य में प्राप्त होने वाली पर वैराग्य पर्यंत जितनी भी चीजें हैं उनमें भी कृत रक्षाबंध भाव्य बड़ा सतर्कता पर संबंध रखता है और कृत कर्तव्य साधना कृत्य के प्रति भी कृत के प्रति साधन को बनाए रखना पड़ता है नहीं तो बिगड़ जाएगा वो अपने से खो जाओगे। कृत्य के भी साधन और कर्तव्य की साधना वाला वो हुआ करता है ये हुए को संभाले रखना है जैसे हम लोग बता कल भी चर्चा होकर बचपन से किए थे योगा अभ्यास, और कर बीस बीस साल छोड़ दिए अब क्या हुआ अब होते नहीं हुए कि आप बढ़ गया आसन प्राणा का अभ्यास करते थे मन लगे प्रत्याहार में धारणा में ध्यान में आगे बढ़ते गए और गुरुजनों की कृपा हो क्रिया और मिल गया तो उसमें लग गए लग गए तो क्या है आसन प्रणायाम छोड़ दिए नतीजा आप शरीर जो है आसन नहीं कर पाता है जैसे पहले होता था वैसा नहीं हो पाता ये नहीं तो उसको भी बनाए रखे रहो थोड़ा थोड़ा का भी साधनवाना होना जरूरी है और आगे कर्तव्य के भी साधनों को अपनाना जरूरी है नहीं तो पीछे का मेंटेन करते रहोगे संभाले रहोगे तो वही रह जाओगे आगे बढ़ोगे कैसे पीछे का खोना नहीं आगे का प्राप्त करना भी है इसे दोनों के साधनों को अपना करके चलना पड़ेगा ऐसी स्थिति वाला ये तीसरा होता है जो प्रज्ञा ज्योति नामक जो है व्यक्ति है योगी चौथा कौन है चतुर्थो यु अतिक्रांत भावनीय चौथा वह है जिसको आपने नाम रखा अतिक्रांत भावनीय भावनियों को भी अतिक्रमण करके चल पड़ा अर्थात उसने वो निर्णय जो भावनीय है का पर वैराग तक की सिद्धिया विषो का नामक सिद्धि उससे भी व्यक्त हो गया और एक चीज चाह है क्या चित्त प्रतिसर्ग एक ही चीज वो चाहता है हो हो जाए? चित जड़ संयोग जो रखा है चैतन्य का जड़ बता चित्त के साथ जो संयोग है चित्त का के साथ जो संयोग हुआ है, चित्ते चैतन्य चित्ता जो है वो आपका अंत इन दोनों का जो संयोग हो रखा है इसका वियोग ही एकमात्र लक्षण हो गया और कुछ नहीं चाहता न विष्व का सिद्धि चाहता है न पर वैराग्य सब छोड़ करके आगे बढ़ गया वह एक ही चीज में लगा रहना चाहता है चित्त का चित्ता का प्रतिसर्ग मैंने प्रलय चाहता है वह एकमात्र प्रयोजन नहीं जिसका चित्त प्रतिसर्ग एवं एकोर्थ यस्य सा वह अतिक्रांत भाव नाम का अंतिम सीढ़ी वाला योगी है जो वास्तव में कैवल्य का अधिकारी सप्तविधा अश्य प्राण इसका भी ये जो अंतिम सीढ़ी वाला है ना उसमें भी फिर सात भाग उसमें भी फिर सात सीढ़ियां हैं वहां भी आसान नहीं ये सात संख्या का बहुत महत्व है संख्या का बहुत कि सभी मरते ही सात दिन में आठवा दिन है नहीं तो मरोगे कैसे आठवें दिन में आठवा दिन होता है क्या सात ही वार होते हैं आठवा कोई वार ही नहीं इसलिए सब मरे हैं तो सात वार ही मरे तो सात ही दिन में सब मरते हैं आठवा कोई मरा ही नहीं इसलिए सात में ही मरना है और सात से पार भी होना है इसलिए वहां भी भूमियों का सात भूमि गा दिया साप्तविध अश्य प्रांत भूमि प्रज्ञा अन्य निष्पादता तो इसका मतलब क्या है पहले तीन वाले संप्रज्ञात को प्राप्त नहीं है अंत वाला संप्रज्ञात प्रतिष्ठित है असंप्रज्ञात की ओर जाना चाह रहा है और असंप्रज्ञात चाहने, चाहने वाले असंप्रज्ञात अवस्था में रहने वाले साथ हैं जो अंत वे धर्म एवं समाधि को प्राप्त कर कैबले को प्राप्त करते हैं तत्र इन सभी में प्रथम कल्प तो कोई पूछता नहीं प्रथम कल्पिक जो होता है ना उसको कोई संग तंग नहीं करते विदेशी कोई तंग नहीं करते तंग कौन करता है कहां पर कहा तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात कुर ब्राह्मण स्थानीनो देवा सत्य शुद्धि अनुप्य देख रहे हैं इसके अंतगण शुद्ध हो रहा है खतरा ही खतरा है एक बकरी अमर हाथ से निकल जाएगा जैसा अंतगण शुद्ध होने लगता है वो घबरा जाते होता लोग कहते हमारे हाथ से छूट जाएगा जैसे गुरु लोग होते हैं आजकल के चेढ़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ लिखने लगेगा थोड़ा बुद्धिमान होने लगा थोड़ा समझने लगा कुछ ऊंची बातें पूछने लगा कर रही है तो, तो, तो खतरा है ये तो हमारे बराबर ही आ रहा है ऐसे जगह फेंक देंगे देखो तुम्हारे लिए शाखा बना होगा उसको संभालो जाओ चलो आगे कुछ ये है ऐसी देवता लोग काम करते हैं है देखते किसका अंत कर्ण शुद्ध हो रहा है ये तो आगे बढ़ रहा है ये हमसे भी आगे बढ़ जाएगा ये ठीक नहीं है मधुमतीम भूमि में साक्षात करो तो मधुमती भूमि को साक्षात्कार करता हुआ जब ब्राह्मण सी देवा जिस लोक को प्राप्त करने वाला होगा उस लोक काली के देवता है सत्य तो शुद्ध मनोप्यंतु तो को देखते हुए वहां रहते रहते निमंत्रण देने लगते हैं अरे है आओ महाराज आओ तुमको खूब भो मिलेगा खाओ पियो हो नहीं हो यह आस्यताम यह रमय कमनियो अयम भोग कमनिया इं कन्या रसान जरा मृत्यु बाधते वैहायसम इदं अमी कलद्रुमा मंदाकि सिद्धा महर्ष्य उत्तम अकूला अफ्सरसा दिव्ये श्रोतृचुषी वज्रोपा सगुण सर्व उपर्जित आयुष्म प्रतिपद्यता इदम अक्षय अजरम प्रियं देवा ऐसा भोग दे रहे हैं गजब है का दे, आओ, आओ, इतर आओ, इतर आओ, बड़ा प्रेम से पहले तो घास भी नहीं डालते थे ते, अब जैसे आप धो गए आओ पीछे पीछे लगते हैं और क्या कहते यह रम्यता रमन करो छोड़ो साधना वादना करना ये अमेरिका आइए आइये आइए आपको टिकट हम बेच रहे हैं नहीं यह रम्यता कमनियो एम बोग यहाँ देखो ना कितना स्वच्छ नगरी है हमारा कितना बढ़िया है शुद्ध वातावरण है साफ सुथरा है हमारा देश में आओ बुलाते हैं लोग है? जैसे लोग तो हमारे आना चाहिए यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं है? यहाँ तो कोई आपको न सुनता है न पूछता है न कुछ नहीं मानता हमारे देश में आएंगे बड़ा सम्मान होगा सब सुनना चाहेंगे सब आपसे सीखना चाहते है सब झूठ बोलते है <laughs> कोई कुछ सीखना है कुछ ना फसाने आया बर्बाद करने आया है, कमनियो भोग कमनिया यम कन्या कन्या भी दे दिया कन्या अत्यंत कमनिया है हैं? और क्या कहते है? हैं? वो बढ़िया दवाई, वहाँ की गोलियां बढ़िया होती है दवाएं बड़े पक्का एक नंबर वहाँ मिलावट नहीं गोलियों में दवाईयों में वहाँ की दवाईयों में कोई मिलावट नहीं खाओ पियो तकड़ा रो बिलकुल रसायनम विदम ये जो रसायन कैसा है जरा मृत्यु में डिब्बा देते बुढ़ा पानी नहीं देगा मृत्यु को भी दूर रख देगा ऐसी रसायन खाओ प्लास डिब्बे के डिब्बे देंगे <laughs> <laughs> खाइए विटामिन की गोलियां खाइए तगड़ा रही <laughs> इतना ही नहीं हो यहाँ सब ज्ञानम आगे ना आकाश से उठ में आने की क्या जरूरत है ट्रेन में टिकट कर बड़े कष्ट होता है आपको आप प्लेन से है तुम यहां आकाश मार्गी यान दे देते आ जाओ भाई फिर प्लेन से है? अब कही तो खरीद ही लेतेरोप्लेन हेलीकॉप्टर को कितने मुड़ तौर करने जा रहे हैं वो तो दिया टिकट और आप गए और आए तो फिर भी ठीक था अब ये तो और खराब हो गया खुद ही खरीद के भी संभालने लग गए अमी कल्प्रुम ये देखो वृक्ष सब ये आपको तो बारह मास आम खाने को मिलेगा यहाँ पर सब कल्पत रुम है जैसे चाह जो संकल्प वो एक ही पेड़ से सब फल मिलेगा अलग अलग पेड़ लगाने की जरूरत नहीं बगीचा लगाने की जरूरत नहीं है बढ़िया सिद्धियाँ मिल जाती देखो और क्या कहते पुण्य मंदाकिनी यहाँ तो गंगा मैया साक्षात मंदाकिनी तुम तो भगीरथी गंगा में रहते हो क्या वहां रहते हो यहाँ जाओ मंदाकिनी गंगा है यहाँ तो। सिद्ध है वो सिद्धा महर्ष यहाँ जाओ सिद्ध महर्षि लोग तुम्हें मार्गदर्शन देंगे उत्तम अनुकूल महर्षि लोग है वहाँ सपत्नी होते है ना महर्षि लोग अमेरिका वालों सपत्री मार्शल बहुत मिल जाएंगे। उत्तम अनुकूल आप सरसा हर आप दासी सेवक, सेवा करने के लिए खड़ी रहती हैं। है तो एरोप्लेन में ही सब हो रही है यहाँ से जाते उसे शुरू हो जाता है आप एरोड्रोम केवल घुसते ही वहां केवल देविया ही मिलती है अलंकृत देवियाँ आई आइए टिकट विकट करती है सब करते हैं चलिएगा बसर उठा के ले जाएगी सामान उठा के ले जाएगी सब काम करती है ओडर में बैठते है बराबर हाँ चाय लीजिए ये लीजिये वो लीजिए चॉकलेट लीजिए लेके घूमती रहती आगे पीछे ये करते हैं उसको हाँ। पर है, आ जाती है वहां पे स्वगुण गति इतना और तुमको क्या मिलेगा दिव्य श्रोत चक्षुषी दिव्य स्त्रोत द्रिव्य दिव्य इंद्रिया प्रदान किए जाएंगे वज्रोपमह शरीर भी वज्र तुल्य शरीर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ स गुणेश्वरम इधम उपार्जन अरे तुम तो अपनी साधना से सब पा लिए हो प्रतिपद्यता आयुष्मे आयुष्मान योगी आप इन सब को प्राप्त कीजिए अरे मत सूची की विनाशी है ये अक्षय है अजर है अमरस्तान देवता है ये आपको प्रदान किया जा रहा है और विवेकहीन है थोड़ा अभी तो फंस जाएगा यदि थोड़ा सी वे डगमगा जाए वो तो फंस जाता है इन एवं अभी भी मान संग दोषानुभाव एक अब देवता आदित्यदि सेठ आदि आकर के जब आपको ऐसा कहेंगे तब वो संग दोष की भावना करनी चाहिए योगी को और उसे विरक्त होना चाहिए संघ और स्मय अकरण संघ में दोष है इन चीजों को पा लेने में इनको उपभोग करने में दोष है ऐसा आपको दोष की भावना करनी घोरेशु संेश पच्यमान मया जनम जनन मरण अंधकार विपरीवर्तमान कथित तो क्लेश विनाश विनाशो योग प्रदीप का बड़ा मुश्किल से तो हमने जन्म मिला मिलाए शरीर मनुष्य का और उसमें भी अच्छे अच्छे गुरु लोग मिल गए शिक्षा मिली साधना किया और बड़ा मुश्किल से योग रूपी दीपक में मिला ज्ञान रूपी दीपक मिला और उसको बुझा दूंगा है इन सब चक्करों में बिल्कुल ठीक नहीं ऐसे भी वे घोरेश संसार अंगारिज मैंने ये सिद्धियों को और ऐश्वर्य को कैसे पाया है वर्णन कर रहा है घोरेश संसार अंगारिज संसार अंगार जो अति भयंकर है इसे पचमाने न मया अनेको लाखों चौरासी लाख योनी भटकते भटकते पकते पकते आया हुआ भोगते भोगते मेरे द्वारा जनन मरण अंधकार जनन मरण रूपी अंधकारात्मक चक्र है। कहीं प्रकाश नाम का नहीं है इस चक्र में पटकता है पुटक पटक होते होते होते रहे ना आज तक होते होते भी करता हुआ कथंित आसान किसी प्रकार बड़ा मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है क्या प्राप्त किया क्लेश तिमिर विनाश हो क्लेश रूपी घोर तिमिर रोग को विनाश कर लिया किससे योग प्रदीप योग योग ज्ञान के द्वारा योग जन्य विवेक ख्याति के द्वारा तस्से चैते तृष्णा योन यो विषय और ऐसा योग रूपी इस ज्ञान रूपी दीपक का ये सब क्या है विषय ये लोग दे रहे हैं जो ये तृष्णा योन तृष्णा को बढ़ाने के का कारण है विषय रूपी वायु हमारा उस योग ज्ञान रूपी प्रदीप बुझा देने वाले हैं प्रति पक्षा ऐसी भावना करनी चाहिए और सकु हम लब्धालोक कथम अनया विषय मृग कृष्णया वंचित लब्ध प्रकाश वाला मैं किस प्रकार से येदार विषय रूपी मृग कृष्ण द्वारा आज वंचित हो सकता हूँ तस्य पुनः प्रदीप तसाराग्नेर इस प्रकार सेवा प्रदीप प्रदीप प्रदीप्त से संसार आग्रेर आत्मा इंधनी कुरियाम मैं कैसे इस प्रदीप संसार अग्नि में अपने आप को ईंधन के रूप में कैसे डाल दू और मैं नहीं डाल सकता स्वस्ती वह स्वप्नोपम तु तो, तो गहना उसने तबाह नृत्य गीत है कटाउपिषद में ऐसे सब तुम्हारे लिए रहने दो तुम्हें मौज कर वे नाजी ना हमें नहीं चाहिए यह वही योगी को कहना चाहिए स्वस्ति स्वस्थ्य वह युष्मा अस्त स्वस्थ आप आनंद लो कल्याण पालो स्वप्न उपमेभ्य किन्तु स्व्य पदार्थे कृपण जन प्रार्थनीय प्राथनीयभ्य तो क्षुद्र लोक्य द्वराय इति सोग विषेभ्येव निश्चित समाधिम भाव इस प्रकार से निश्चित मत वाला हो गर् कैवल्य की ही लिए प्रयास करनी चाहिए क्योंकि मधुभूमि अवस्था में ये सब आ रहे हैं प्रज्ञा ज्योति में कितने आएंगे सोच लो अधिक्रांत भावनी में कितने आएंगे कैसे कैसी चीजें आएंगे कोई भरोसा नहीं है तीसरे निम्न स्तर की स्थिति में प्राप्त होने वाले सब लोग लालचों से जब तक व्यक्ति अलग नहीं होता तब तक वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता है इस योगी का कर्तव्य है उससे विवेक विज्ञान का स्थिर बनाए रखता हुआ इस प्रकार से संग में दोष दृष्टि के द्वारा उस उन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए संगम अकृत सुमयम भी न कुरिया केवल संग न करी इतना ही नहीं देखो मेरे को इतना दिया तर त्याग दिया ऐसा अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए सुमय कहते हैं देवा प्रार्थनीय इति देखो देवता लोग भी हमारे पीछे पीछे घूमते हैं वो भी मेरे को चाहते हैं वो भी मेरे से प्रार्थना करते हैं महाराज आइए थोड़ा हमारे यहाँ चाय पी लीजिए नहीं चुका सेट लो यही सब देवता है और कोई नहीं है ये नहीं कहीं और स्वर्ग ऐसी आएगा ये जो आते और कहते ना आपको महाराज हमारे घर पधारो हमारा घर का उद्धार कर दो आपके क्षण पड़ जाएंगे तो खल्याण हो जाएगा ऐसे कहा कह करके आपको आप बना कर ले जाते हैं और कहते महाराज थोड़ी चाय पी लो थोड़ा मिठाई खा लो बस आप में, में आ, बस धीरे धीरे इंद्रिया खुश होती है फिर एक दिन कोई आया नहीं बुलाया टायर पंक्चर हो जाता है ये क्या हो गया आज क्यों कोई नहीं आया कोई नहीं बुला के ले गया है घबरा जाएगा वो ये चीजें ऐसी है, है बहुत अभी किस पर पता नहीं चलता है ये माया किस प्रकार से घुस जाती है ये बड़ा कठिन काम है बस उसी की कृपा से इससे बच सकते और कोई रास्ता नहीं उसी कृपा से बचा जा सकता है आप अपनी साधन के बल पर कुछ कर, चेष्टा करो नहीं होने वाला कहते हैं संगम कर स्वयं न कुरिया भी मन्यतया मृत्युना देवानी प्राथन स्मया मनत मृत्युनाशीशत आत्मा होता क्या है इसमें समस्या कहते हैं मन्यतया मनत मन्यतया मृत्युना स्मयादयम केशृीतमी आत्मा न भाव्य कहते हैं कि समय से अपने को सुस्तित्व समझने के कारण कोई भी व्यक्ति समयाद अयम सुस्तमतया वो आत्म प्रशंसा अपने आप क्या मान रहा है मैं बिल्कुल समय प्रकार स्थित हो गया हूँ मेरे को कोई विचलित नहीं कर सकता ऐसे जिस दिन सोचेगा उसके ही उसी दिन तुरंत तो ठपक जाए भगवान की माया ऐसी विचित्र है जिस दिन आपने अभिमान किया उसी दिन आपके पास एक फोन कॉल आ जाएगा या कोई व्यक्ति आ जाएगा और बिगड़ जाएगा अभिमान कभी नहीं होनी चाहिए अपनी कोई भी स्थिति भी हो इसलिए कहते हैं सुस्तम मन मृत्यु ना के गृहितम युवात्मा नमें भाविश भाविष्यति वो भूल जाता है चोटी पकड़ करके सदा मृत्यु खड़ा है कब उठा के ले जाएगा कोई भरोसा नहीं इस बात को भूल जाता है के मृत्यु न गृहित वाविश्य पहले जो विचार था अरे कभी भी मृत्यु आ सकती है जल्दी से जल्दी साधना कर लो जल्दी से जल्दी आपके अनुभव कर लो वो जो त्वरा थी वो जो एक मुखा थे उस अनुभूति का वो मिट गया प्राप्त होगी मिटा नहीं है पहले ही मिट गया वो भूल ही गया मृत्यु मेरे सर पर सदा मंडरा रहा है चोटी को पकड़ करके बैठा हुआ है कभी उठा करके चल देगा यह बात तो भूल जाता है आत्मानम नथाचांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्ध विवर क्लेशानुत्थम भिष्य जब आप इस प्रकार से थोड़ा सा भी ढीलापन दिए वो छिद्र को खोलते रहता है कौन प्रमाद नाम का चढ़िया वो तुरंत घुसा था है। वो लगातार आपके पीछे लगा हुआ है वो देख रहा है छिद्र अंतरप्रेक्षी छिद्र का अन्वेषण करने वाला नित्यम छिद्र छिद्र का अन्वेषण करते रहता है 24 घंटा लगा रहता है कैसे आपको अपने साधन से इधर से उधर कर दिया जाए भी डाल दी जाए। लगा है लगा जैसे आता है ना उसका पन्स क्या पंथ था वो पुंडली के पिताजी तो था उसकी जो भाई <laughs> क्या नाम तो भगवान जाने वो 40 दिन कुछ अनुष्ठान था ना उसका 40 दिन का कुछ अनुष्ठान था मंदिर में अब बस पूरे गांव के माई दाई जाने लगी ओ सब उसको बूढ़ा को बोले है बूढ़ा बुढ़ी इस उम्र में बच्चा चाहता है उसके नुष्ठान कर रहा है पागल हो गया ये कोई कुछ कोई कुछ कोई, कोई, कोई, कोई बोलते रहे बोलते रहे दिमाग खराब हो गया सत्ताईस अनुष्ठान छोड़ के भाड़ा कर कितना सुनता हो बेचरा हो पैदा हुआ बच्चा तो क्या हुआ ठीक सत्ताईस से साल लात मार के उनको बाहर कर दिया पूरा भ्रष्ट हो गया रही है।, है ना कहानी उसकी अनुष्ठान भंग ऐसे होते हैं या तो स्तुति करने वाला आएगा तो निंदा करने वाला दोनों ही खतरा है खत निंदा किया तो आप गुस्सा के छोड़ दोगे स्तुति किया तो भी उस स्तुति के पीछे भाग जाएगा दो में एक जरूर आता है और फसा देता है वही प्रमाद है वो प्रमाद आपके पीठ पे लगा हुआ है छिद्रंतर प्रेक्षित नित्य यनोपचर्य प्रमादो इसलिए यत्न प्रतिकारी प्रमादा। यतने प्रमाद पूर्वक इस प्रमाद का प्रतिकार करनी चाहिए नहीं तो क्या होगा लब्ध विवरासन जैसे इसको क्षेत्र मिला ये घुसेगा अंदर क्लेशानुत्थम ये क्लेशों को बल प्रदान कर देता है तथा पुनर्निष्ट प्रसंग उससे पुनः अनिष्ट की प्राप्ति होगी एवं बस संग अकुर भावितो अर्थो दृढ़ी इस प्रसंगस्मय दोनों को न करता हुआ लक्ष्यभूत समाधि विवेक ख्याति की भावना करता हुआ व्यक्ति अर्थो दृढ़ी भविष्यति उसका प्रयोजन शुद्ध अवश्य होता है भावनीश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति बस भावनी, तो भावनी पदार्थ और वह योगी अवश्य अभिमुख हो जाता है